ये भजन करो ये भजन भी नहीं है हमारे देश में खाण मतलबी नी वेद गीता पे हमारे देश में मरे नहीं जलमे और पुगा भगवान ने लियो पूरे लिये नहीं मरे नहीं जलमे हागी राय नहीं, नहीं आणो जाणो को सदगुरु बताई मुखबरे कवे नही जाए रनंद गुरु पूरा पूरा मलिया कबीरो सत चढ़ाया नरवाणा अरे एवं सेना सदगुरु बताई मुखबरे कहें ऐसी ऐसी बात गुरु बताए बीजो कौन बताओ गुरु तो गुरु ही मा, ये मा। ये दे माँ अलिख भी दे मलख भीरा दे लागीर मेरी ओ जी उलदा पान बसमदारूगा ओ दिश दे जी देरी म तरवरे युग ने ये देरी मोरा तरवरे युग पात नहीं कोई पीरियां रिया धूप नहीं आछ नहीं धूप नहीं ला गिरी चं देखो आखो समी लेरी लेरी देखो तेरी आव तूरी तो लेरी आरी माओ बा री हा जी हाँ। हा अनहद ता बखावत बाजे अनहद ता बखावत बाजे बसी तो बाजे प्रभु गेरी आओजी हाँ, देखो समुद्री एरी लेरी लहरी ले रे चंदो खुदरी आवत लेरी रे कहते कबीर धर्मी आए ले कबीर धर्मी दौन और गरु शेरी रे फुला जाब जागा de guru de ni aa का चल गया पेठी चम चटा कबीरा कबीरा कोठी काठ की चुमक लगी सच समिरच गए उड़ गए सासु जी सुतारे I'm gonna. प्यारी जीवनी अपनी खुद की है जीवनी प्यारी आपने पिया ना जगो अपना पिया को अपनी आत्मा अपना धर्म अपने पिया ने जगो जगोए हरी ने लेना जगो मतलब भगवान ने लेना तुम नींद में मत सो अपनी नींद उड़ाओ और तुम जागो तेरे भगवान का जगो जीवनी प्यारी आप पिया ना जगो जगोए हरी न लेना हरी नाम भगवान सासू जी सूता पठियाल नर्णल बारने तो सासू कहना कहो है कि आपरी काल क्रोध के ऐसी जन सासू कहो है तो अपने काल क्रोध में अपने दबे रहते हैं सासू जी सूता पठियाल पठियाल मखान होता है तो काल क्रोध है उसने अंदर मखान बना दिया है वहां अंदर सूते हैं नर्दल बारने जो अपनी सुरता है वो बार हैं श्रता को अंदर जाओ सासू को भगाओ श्रता <laughs> <सुर्ताम्ल> मतलब अकल। <laughs> अरे पिया जी फोटे मोहिला माओ तो महिला में पिया मतलब पति पति अपना पति भगवान है वो तो महिला में फोड़ रहे हो, तो वहां के पास जाओ भगवान के पास जाओ भगवान का नाम लो तो जगो हर न लेना तो जगो तो भगवान को जगो और दूसरे क्यों ये जगोते हो को हमारी उसने ये दुख कर दिया हमारे उसने ये दुख कर दिया ये मोह जाल छोड़ दो अपने भगवान को याद करो बस और किसी को नहीं हाँ भमर गुफ्यारे में भंवर गुफ्यारे में भमरो एक भणक रहे हो भमरा एक पक्षी होता है काले कलर का होता है तो मनुष्य का जीव उस भवरे में होता है तो hmm! भमर गुफिया अपना शरीर है भमर गुफिया के माए भमरा एक भणक रहा है जो उस शरीर में भणक भणक भमरा कर रहा है पर बाहर नहीं आ सकता है भमरो एक भणक रहे वो भणक भणक रस ले लरे नंद्रा कम लीजिए उनकी जो भमरे की भणक है उनका रस लो नींद मतलब नंदरा कम लीजिए नंदरा मतलब नींद और नंदरा एक है नंदरा कम लीजिए अरे जीवनी प्यारी जीवना अपना जीव तेरे पिया ना जगो पियो जगो हर न लेना बंक बंकनाल रे घाट बंकनाल अपने शरीर में है बंकनाल बंकन जो नारी एडी होती है उनको कहते हैं बंक नाल रे घाट नारी एक झूझ रही है तो अपनी सुरता है आत्मा झूझ रही है कर कहीं नहीं पा सकते हैं अपने। नारी एक झूझ रही है पांच चोर ले किया हाथ पांच चोर कौन है पाँच प्रकृति है या पांच क्या बोलते हैं पांच इंद्रिय पांच इंद्रिय पांच चोर ले पाँच किया पांच इंद्रिय अपने बस कर दिए पांच चोर ले किया हाथ अरे ने सजायो है तो दीवलो की सजा अपनी आंखों की जोत जो खुली हो गई है आ, आ, दीवले ने सजायो है जीवनी प्यारी अपने पिया न जगो जगो हर नैणा तो मग्न भया दो ही मगन भया दो ही नैण दू ही मेरी आंखें खुल गई हैं कि भगवान वो चीज़ है गुरु वो चीज़ है बाकी सब कुछ नहीं है मगन भय दो नैन अरे पिया हर्ष बोलो नहीं न मगन भय दो नैण पिया पल खोलो नहीं ये भगवान तुम पल खोलो नहीं अब हम में जागृत है हाँ मगन भय दो नैन पिया पल खोलो नहीं वो भड़के से उड़ी नींद पिया हर्ष बोलो नहीं <laughs> <laughs> हाँ, भड़के से उठी नींद ऐसा पूर्ण भगत है आज मेरा नाम लेता बार बार भड़के से उठी नींद पिया हंस बोलो नहीं अरे जीवनी प्यारी अपने पिया को जगो जगो, जगो हरी नहरा <laughs> कमला हम उनका राजा लागू घूमने घुमाने कबीरा तेरी झोपड़ी रे गलकुटियों के पास कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास वो जो करेगा वो ही फरेगा तू क्यों भय उदियाश कबीर कबीर कबीर क्या करो सोचो आप शरीर पांच अंदरी बस करो आप ही कबीर रे, पानी में एक ओ मीन रे। देखत आवे हमको कुहा देखत आवे हम कु हाँसी पानी मुहिच मीन पिरा can पानी में एक मीन प्यासी देखत आवे हमको आशी पानी में एक मीन प्यासी पानी इतना पड़ा वो मीन उसके अंदर है वो प्यासी कैसे है पानी में एक मीन प्यासी देखते आवे हमको हाशी जरूर अपनों को भगवान भेजे हैं तुम जाओ और हमारा नाम लो अपना कार्य करो मगर मेरा नाम लो जो अपनी आत्मा है वो प्यासी है भगवान के नाम से हम नाम नहीं लेते तो प्यासी है पानी में मीन नाम आ आ, आत्मा का है पानी में मीन प्यासी समुद्र अपना शरीर है शरी तो ये अपने शरीर में नहीं पानी है पानी में एक मीन प्यासी देख सा हमको आशी क्यों क्योंकि तुम इतने अंधे हो हमको आशी आ रही है तू नाम नहीं लेते हमको आपने मनुष्य करके भेजे है तू नाम नहीं लेते वाह वाह वाह वा भाई बाह वा, कैसा होगा तुम गर्व बिना ज्ञान गरु ज्ञान है नहीं जैसे गरु मिले तो ही ज्ञान मिले गरु भिन्न ज्ञान ध्यान भिन्न चेला चेला भी ऐसा होगा उनके ध्यान होगा तो भी चला अच्छा ध्यान बिन भिन्न चला कैसा गुरु तो ज्ञान देते बन वो क्या लेती भी नहीं है तो कैसा चला गरु भिन्न ज्ञान ध्यान बिन चला वो भटकते फिरे उद्यासी वो भटकता ही फिरेगा कभी अपनी लाइन में नहीं आएगा आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान बिना नर भटकत हाँ बिना नर कोई नर भटकता तो नर तो है आत्म है उनके पास ज्ञान नहीं है आत्म ज्ञान बिना आत्म आत्मा ज्ञान बिना है ज्ञान बिना आत्मा है वो किसी भटकती रहेगी आत्म ज्ञान बिना नर भटकत मथुरा ना हो भले काशी को किसी धाम जाओ उनको ज्ञान नहीं है तो मथुर का क्या समझेगा सिटी अच्छी है ठीक है इसमें भूंगड़े मिलेंगे चने मिलेंगे मसाला मिलेंगे खाओ और काशी जाओ ठीक है बहुत अच्छे अच्छे मकान पड़े ये क्या फोटो लगे हुए हैं उनकी पैसा नहीं पड़ेगा को, तो कोई बात नहीं आत्मज्ञान बिना नरभटकता मथुरा ना भले काशी पानी में एक मीन प्यासे मिर्गेरे पास कस्तूरी है जो मृग होता है उनकी सूंटी में कस्तूरी होती है उनकी अच्छी अच्छी खुशबू आती है और मुर्गो उधर उधर देखता है भी ये खुशबू की आती है कभी किसे झाड़ में देखता है कभी किस वो मुर्गो सूंगे बनवासी वो सूँग रहे हैं उनको बनवासी नहीं उनके पास है कस्तूरी तो मतलब जबान तो अपने पास है जबान अपने पास है ये कस्तूरी भी जबान है अपनी जबान भी मीठा से न, अपनी जबान भी कड़वी हो सकती है कड़ुए बोलो तो कड़वा, है ये कड़ुआ है ना मीठा बोलो तो मीठा सब रस तो जुबान पे है तो मिर्गे रे पास कस्तूरी पे से मृग अपनों बनाया है कस्तूरी अपने ही जबान है अब सु बनवासी अब उधर देखो उधर देखो क्या देखो तुम यहाँ ना लो भाई मिल जाएंगे भगवान पानी में एक मीन प्यासी कहते कबीर सुनो भाई साधु गरु मिले गम ये बंदा तुम मतलब गुरु करो गुरु मतलब गुरु। गुरु।, गुरु गुरु गुरु अपना गुरु गुरु मिले गम थासी, तो गुरु अपना वो मतलब गुरु जो पढ़ाता है समझाता है उनको अपने गुरु मानते गुरु जी कहें गुरु जी गुरु जी तो आए गम थासी मतलब पता पड़ेगा था मतलब तब मालूम पड़ से उनको पता पड़ेगा भी ये भगवान है ये क्या ये क्या है तभी पता आपको लगेगा बैठा दादा रे घरे करिए गरु गरु करिए रे गरुमनी है ओ गरुजा का, गरु कालीजी झ्या yeah. की, ओ गोमत दीजिए बता गुरु गुंगार गुरु बावरा गुरु देवन भी देव उसी का सावधान करे गुरा कि से जराशा देखना रे नाव में नदियाँ भूमि जाराशा देखना रे नाव में नदियाँ भूमि जा एक अचंबो दिखियो बंद गराया एक अचंबो Jara sha, dekhnare nav mein nadir rupeya. Jara sha, dekhnare nav mein nadir rupeya. Tu jo achhamo dekhiyo. Yo, a jambo, ekio. Dekhna re naamon nadia, udida, tera sha. Dekhna re naamon nadia, udida. सासु कुरी बौरे मन में नन दलरा खा सास कु देख वाली पुत्र चलमियों पुत्र चलमियों हु रा देखना कबीर सुनोबाचू साची के समझ आए कबीरों के कबीरों के तबीरों सुनोबाचू साची के समझा ओ साची के समझा नाव में नदियों डूबी जाओ नाव छोटी सी होती है नदी बहुत बड़ी होती है तो क्या कहा है है कि जरा सा देखना नाव में नदियों डूबी नाव देखो नाव किसको बोला है नाव अपना जीव है नाव में नदियों डूबी जाओ तो अपना जीव कैसा रहता है कभी तो कैसे रहता है कभी कैसे रहता है अपना जीव एक ठिकाना नहीं रहता तो उसमें अपने बड़े बड़े काम हैं वही उसमें डूबो देते हैं अपना अप, अपनों जीव छोटो है भगवान बहुत बड़ो है तो आप एक कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो नाव में नदियों डूबी जाओ भगवान को भी डूबो रहे हैं भगवान को भगवान तो अपन को पैदा किया नाम लेने के लिए और बाजार में जाते दारू पी के भाग खा के और भगवान को भी गालो देते तो नाव में नदियाँ डूबी जाओ उनको कमा रहे हैं भगवान क्या है भगवान के ऊपर बजा देता हमारे माँ को बाप को मारा हमारे दादा को दादी को सबने मारा भगवान क्या चीजें सबको खत्म किया हमको भगवान नहीं चाहिए, तो नाव में नदी डूबी जा रही हो क्या है? एक अचंबो देखियो कुएं में लागी लाए मतलब कुआ है उसमें क्या ला उसमें पानी होता है लाख से लाए बोलते हैं आग को में लागी लाए कादा कीचड़ जल गया और मसियां झुलाया का तो लायक कैसी लगी? उसमें रोम के नाम की लगी तो अपनी जो बुरी नजर है कोई काल है क्रोध है एक आधा कीचड़े ऐसा जल गया और मसियों झोला गया अच्छी प्रकृति वो घूम रही है अस्सी प्रकृति घूम रही थी मसियों झोला कहे मसियों अपनी आत्माओं को हाँ दूसरा चंबो देखियो बंदर गंगा चलाए बंदर कभी गंगा चलाता है क्या तो हाँ दूजो अचंबो देखियो, हाँ बंदर गववा चलाए, बिल्ली बिलो है बिलोम ना अरे मुँह से जाए बिल्ली कभी दही को बिलोती गई वो तो खुद खा के जाती आँख मीस के अः चूहा कभी ना कर बेचना चाहता है वो खुद खाता है ना अरे जरा सा देखना रहा नाव में नदी डूबी जाए ये बिल्ली है तो यही खराब आत्मा है अपनी आत्मा जो कई प्रकृतियाँ नाम में आत्मा में अचूषा है ये काल है जरात सा देखना नाव में नदियाँ डूबी जावी कि इसी एक दुनिया उल्टी हो गई है राम को नाम लेते नहीं दूसरा ही नाम लेते हैं अपने यहाँ एक वो था वो पेहलाद का बाप अरना कसुम तो राम को नाम मिटा दिया था सब अपनी नगरी वालों को किसी के मुंह में राम का नाम देखा उनको मैं जला दूंगा ख़त्म कर दूंगा अरणा खुशुभ अरणा खुशुभ करो राम किसी को बोलने नहीं देता तो आदमी पैदा हो जाते हैं तो मूसाई भी, है, भी, है, भी है। वो हैं बली भी वो हैं अभूत भी वो हैं वो बोले तीजा असंभा देखिया देखिया तो मुर्दो रोटी खाए मुर्दा कभी रोटी खाता है नहीं खाता है मुर्दा रोटी खाए बोला हो बोले नहीं हर हर हंस हो जाए तो ये अपनी आत्मा हस्ती है कि भगवान क्या कर रही है क्या कर रहे जो तो ज्ञान है वो तो हंस रहे हैं बात कर रहे हैं मूर्खों पर ये मूर्ख की बात है मुर्दा तो है मूर्ख हर हस्ता कौन है वो है ज्ञानी वो हंसता भी ये क्यों कर रहे है अपनी आत्मा को तो सासू कुआरी मन में सासू कु तब उनके बहु कहां से आई मन में नंदल कुआरी का नंदल नंद से आई नि फेरा खाए देखने वाली के पुत्र जलमे पाड़ोसन हेलो रात्र जलमे सासू तो कुंवारी है बउरे मिनमो है नंदल फेरा खाए फेरा नंदल खाया अरे देखने वाले पुत्र जलमे तो सामने वाली पाड़ोसनोल आ रही पड़ोसी अपने होते हैं पड़ोसी रहते हैं अपने तो हम बोलते हैं हमारे आदमी को पड़ोसी जो स्त्री उनको बोले है पारोसन ये ये रहते है उनका। पारोसन मतलब सच्ची बात सच्ची का ही समझाए ये रो करो नवेड़ो तो जितने अक्षर हैं इनको अर्थ करो उनका